ईशावास्योपनिषद शांक्य न ना मंत्रण जामितास्ती पूर्व मंत्रो अर्थ पुनराह मंत्रों को आलस नहीं होता अतः पहले मंत्र द्वारा कहे हुए अर्थ को ही फिर कहते हैं तदति तति तदूरे तद्दिक तदंतरस्य सर्वस्य तदर्व से बाह्यत वह आत्मतत्व चलता है और नहीं भी चलता वह दूर है और समीप भी है वह सबके अंतर्गत है और वही इस सबके बाहर भी है यत् यकृत तदेजति चलति तदेव चति स्वतो नैव चलति स्वा अचलमे सत् चलती वेत्य किंच तदूरे तद वर्षकोटिशतरप्य विदुषा अप्य दूर इव तदंतिके छेद तद्विके समी केवलं आत्म्वान्न कवल के दूरेके तदंतरभ्य अभ्य य आत्मा सर्वातर श्रुते असर सर्वे जगत नामक्रियात्मक अस बाह्य व्यापकवादतिशय सूक्ष्मन एवं शासना शासना च जिसका प्रकरण है वह आत्मतत्व एजन करता चलता है वही स्वयं नहीं भी चलता अर्थात स्वयं अचल रहकर ही चलता हुआ साजान पड़ता है यही नहीं वह दूर भी है अज्ञानियों को सैकड़ों करोड़ वर्षों में भी अप्राप्य होने के कारण दूर जैसा है के का तत्व अंतिके ऐसा पदच्छेद करना चाहिए वही अंतिक अत्यंत समीप भी है अर्थात केवल दूर ही नहीं विद्वानों का आत्मा होने के कारण समीप भी है वह इस सबके अंतर यानी भीतर भी है जैसा कि जो आत्मा सर्वांतर है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है आकाश के समान व्यापक होने के कारण वह इस नाम रूप और क्रियात्मक संपूर्ण जगत के बाहर तथा सूक्ष्म रूप होने से इसके भीतर भी है और श्रुति के प्रज्ञान घन ही है इस कथन के अनुसार वह निरंतर बाहर भीतर के भेद को त्याग कर सर्वत रही है अभेदर्शी की स्थिति यस्तु सर्वान्न भूतान आत्मनिवान्न पश्यती सर्वभूतेशु आत्मा तथो न बिजुगुप्तते जो साधक संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है वह इस सर्वात्म दर्शन के कारण ही किसी से घृणा नहीं करता यह परिभ्राड मुक्षु सर्वाणी भूतानी अव्यक्तादी स्थापाता है आत्मल वा नो पश्यत्मता न आत्मत्वेन यथास्य आत्म यथसात संघातस्यात्मा अहम् सर्वय साक्षिभूत केवलो निर्गुणो निर्गुणों ने स्वेण व्यक्तादीना स्थावराता अहमेवात्मेषु चात्मा निर्विशेषम् यस्तु पश्य सतवनास विजुगुपस विजुगुपा घृणा न करो जो पिभ्राट मुक्षुव्यक्त से लेकर स्थावर संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है अर्थात उन्हें आत्मा से पृथक नहीं देखता तथा उन संपूर्ण भूतों में भी आत्मा को देखता है अर्थात उन भूतों के आत्मा को भी अपना ही आत्मा जानता है यानी यह समझता है कि जिस प्रकार मैं इस देह के कार्य अर्थात भूत और करण, अर्थात इंद्रिय संघात का आत्मा और इसकी समस्त प्रतीतियों का साक्षी चेतैता केवल और निर्गुण हों उसी प्रकार अपने इसी रूप से अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों का आत्मा भी मैं ही हूँ इस प्रकार जो सब भूतों में अपने निर्विशेष आत्मस्वरूप को ही देखता है वह उस आत्मदर्शन के कारण ही किसी से जुगुप्सा यानी घृणा नहीं करता प्राप्त सेवादो यम सर्वा ही घृणात्मनोन्न दृष्टम पश्यत आत्मा विशुद्ध निरंतर पश्यतो न घृणा निमित्त ततो न में इति यह प्रा, प्राप्त वस्तु का ही अनुवाद है सभी प्रकार की घृणा अपने से भिन्न किसी दूषित पदार्थ को देखने वाले पुरुष को ही होती है जो निरंतर अपने अत्यंत विशुद्ध आत्म स्वरूप को ही देखने वाला है उसकी दृष्टि में घृणा का निमित्तभूत कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं जब आज प्राप्त हो जाती है इसीलिए वह किसी से घृणा नहीं करता येवार्थ ये मल्योपी मंत्र आ इसी बात को दूसरा मंत्र भी कहता है यवाण भूता न तत् तत्र को त्र कोह कशोक्यत जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सद्भूत आत्मा ही हो गए उस समय एकत्व देखने वाले उस विद्वान को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है यस्मिन काले वा यन भूतानि वन्यवा परमार्थात्मा सर्वाणी परमात्मदर्शनावा भूत आत्म परमार्थ वस्तु विजानत तस् काले तत्त्म वा को मोह कशोक शोक च मोहश्च भवति बीज अजान नात्मक ना विशुद्धम गगनोपम पश्यत जिस समय अथवा जिस पूर्वोक आत्मस्वरूप में परमातत्व को जानने वाले पुरुष की दृष्टि में वे ही सब सद्भूत परमा आत्मस्वरूप के दर्शन से आत्मा ही हो गए अर्थात आत्म को ही प्राप्त हो गए उस समय अथवा उस आत्मा में क्या मोह और क्या शोक रह सकता है शोक और मोह तो कामना और कर्म के बीज को न जाने वाले को ही हुआ करते हैं जो आकाश के समान आत्मा का विशुद्ध एकत्व देखने वाला है उसको नहीं होते को मोह क शोक इति शोक मोहयोह अविद्या्य कार्य, कार्योह आक्षेपेण असंभव प्रदर्शनात् सकारणस संसार सेवोच्छेद भवति क्या मोह और क्या शोक इस प्रकार अविद्या के स्वरूप शोक और मोह की रूप असंभवता दिखलाकर कारण से ही संसार का अत्यंत ही उच्छेद प्रदर्शित किया गया है आत्मनिूपण योज अतीत मंत्रे उक्त आत्मा स स्वयन किम लक्षण इत्याम मंत्र उपर्युक्त मंत्रों से जिस आत्मा का वर्णन किया गया है वह अपने स्वरूप से कैसे लक्षणों वाला है इस बात को यह मंत्र बतलाता है सपर्यगा चुक्रम अकाय आवृणम अश्नाविम शुद्ध अपाप विद्धम कविर्मनीषी परिभु स्वयं भुर्या था तथ्यतुर्थान थास्वतिभा वह आत्मा सर्वगत शुद्ध अशरीरी अक्षत स्नायु से रहित निर्मल अपापहत सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ सर्वोत्कृष्ट और स्वयंभू अर्थात स्वयं ही होने वाला है उसी ने नित्य सिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए यथा योग्य रीति से अर्थों अर्थात कर्तव्यों अथवा पदार्थों का विभाग किया है स यथोक्त आत्मा परिगात परी सामताद अगद अगाद गकाशवद्धीर्थ लिंग शरीर वर्जित अकाय अशरीशरवर्जितर्थ अक्षतम अक्षत अस्ना सिरा शिरा यस्द श्रावर आव्रण् अस्नाभ्या स्थूलशरीर प्रतिषेध शुद्ध निर्मल अविद्यामलरहित कारणशरीषेध अपब्द धर्माधर्मादी पापवर्जित वह पूर्वोक्त और अगात गया हुआ है अर्थात आकाश के समान सर्वव्यापक है शुक्र शुद्ध ज्योतिष्मान यानी दीप्ति वाला है अकाय अशरी अर्थात लिंग शरीर से रहित है आवरण यानी अक्षत है अस्नावीर है जिसमें स्नायु अर्थात शिराएं न हो उसे असनावीर कहते हैं आवरण और अस्नावीर इन दो विशेषणों से स्थूल शरीर का प्रतिषेध किया गया है तथा शुद्ध निर्मल यानी अविद्या रूप मल से रहित है इसके कारण शरीर का प्रसेष किया गया है अपाप विद्ध धर्म अधर्म रूप पाप से रहित है सुक्रम शुक्रम इत्यादीन वचानसी पुलिंगत्व परणय जानी सपरगादित्युपक्रम्य लोप संघारात, सुक्रम इत्यादि लिंग वचनों को पुंलिंग में परिणत कर लेने चाहिए क्योंकि सपर्यगा इस पद से आरंभ करके कवि मनीषी क्रांता का अर्थ अतीत है अतीत है अतः क्रांतदर्शी का अर्थ अतीत दृष्टा हुआ यहाँ अतीत काल को तीनों कालों का उपलक्षण मानकर भाष्यकार ने क्रांतदर्शी का अर्थ सर्वाधिक अर्थात सर्वदृष्टा किया है इस पद से इस पद से आरंभ करके कवि मनीषी आदि शब्दों द्वारा पुणिंग रूप से ही उपसंहार किया है क्रांतदर्शी यानी सर्वदिक है जैसा कि श्रुति कहती है कवि क्रांतदर्शी सर्वदिक, नान्य दृष्टा इत्यादि श्रुते मनीषी मनसईता सर्वज्ञर इत परिभु सर्वेश पर्योपरी बोती परिभु हु, स्वयंभु स्वयमे भवती यती यशोपरी भवती स सर्व स्वयमे भवती, भवती स्वयंभु कवि क्रांतदर्शी यानी सर्वदिक है जैसा कि श्रुति कहती है इससे अन्य कोई और दृष्टा नहीं है मनि मन का ईशन करने वाला अर्थात ईश्वर परिभु सबके परि अर्थात ऊपर है इसलिए परिभु है स्वयंभू स्वयं ही होता है इसलिए स्वयंभू है अथवा जिनके ऊपर है और जो ऊपर है वह सब स्वयं ही है इसलिए स्वयंभू है स नित्यमुक्त ईश्वरों था तथ्यतः सर्व्ञवाद्य तथा भाव यथात्यम तस्माथा भूतकर्म फल साधन तोन कर्तव्यपदार व्यधाम व्यदाद्विहित यथानुपम व्यभजदितर्थ शास्वतीभ्यो नृभ्य सामभ्य संवत्सराख्येभ्य प्रजापतिभ्य उस नृत्य मुक्त ईश्वर ने सर्वज्ञ होने के कारण यथाभूत कर्म फल और साधन के अनुसार अर्थों कर्तव्य पदार्थों का यथा यथातथ्य विधान किया अर्थात योग्य रीति से उनका विवाह किया यथातथा के भाव को यथा तथ्य कहते हैं उसने शाश्वत नित्य समाओं अर्थात नामक प्रजापतियों को उनकी योग्यता के अनुसार पृथक पृथक कर्तव्य बांट दिए ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग अत्र मंत्रेण सर्वैशा परित्यागेन ज्ञान निष्ठोक्ता प्रथमों वेदार्थ ईशाभाष्यदम सर्व माँ गृध क्यों चिद्वन अज्ञाना जि जिविषूण ज्ञान निष्ठा संभवे निष्ठासंभवे कुन नैवेह कर्माणी जिषिविशेत कर्मनिष्ठोक्ता द्वितीय वेदार्थ है यहाँ ईशावासमिदम सर्व माँगृद कस्य सिद्धनम इस प्रथम मंत्र द्वारा संपूर्ण ऐसाओं के त्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा का वर्णन किया है यही वेद का प्रथम अर्थ है तथा जो अज्ञानी और जीवित रहने की इच्छा हैं उनके लिए ज्ञान निष्ठा संभव न होने पर कुरन्नब कर्मा जिजिविषेद इत्यादि मंत्र से कर्मनिष्ठा कही है यह दूसरा वेदार है निष्ठयोर निष्ठो मंत्र प्रदर्शितोदारण्यक प्रदर्शिता सो कामयत जाया मे सैतना अज्ञा का काम कर्मीति मन वाग जाया इत्यादि वचना अज्ञ कामित च कर्मनिष्ठस्य निश्चित अवगम्यते तथा च चतफल सप्तान्न सर्गते स्वात्म भावनात्म स्वरूपावस्थान उपर्युक्त मंत्रों द्वारा दिखलाया हुआ इन निष्ठाओं का विभाग बृहदारण में भी दिखाया है उसने इच्छा की कि मेरे पत्नी हो इत्यादि वाक्यों से यह सिद्ध होता है कि कर्म अज्ञानी और सकाम पुरुष के लिए ही है मन ही इसका आत्मा है वाणी स्त्री है इत्यादि वचन से भी कर्म निष्ठा का अज्ञानी और सकाम होना तो निश्चित रूप से जाना जाता है तथा उसी का फल सप्तान सर्ग ब्रीहीजादी ये मनुष्य के अन्न है हित प्रहुत ये दोनों देवताओं के अन्न है, मन वाणी और प्राणी ये आत्मा के अन्न है तथा दुग्ध पशुओं का अन्न है यह सात प्रकार के अन्न की सृष्टि कर्म का ही फल है उनमें आत्म भावना करने से ही आत्मा की अनात्मरूप से स्थिति है जायादेश आत्मविधा कर्मनिष्ठा प्रतिकूल्यत्मस्वरूप निष्ठ दर्शिता किं प्रजया क्या लोयम आत्मा लोक इत्यादिना ये तो ज्ञान निष्ठा संयासीन इत्यादिना असुरियाम तवन्न आत्मनो याथात्म्य तद, मंत्रे तदंतरमंत्रेपदिष्ट ते हराधिता न कामिन इति तथा च्वेतास्वतराणा मंत्रोपन परमं पवित्रं प्रवाच सम्य संघर्ष जुष्टम इत्यादि विभद्योक्तम आत्मज्ञानियों के लिए तो वहाँ बृहसारण्य उपनिषद में जिन हमको यह आत्मलोक ही संपादन करना है वे हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे इत्यादि वाक्य से जायादि यहाँ जाया, जाया स्त्री शब्द से पुत्र उपलक्षित होता है अतः जायादि ऐषणा का तात्पर्य पुत्रादि ऐषणा त्रय समझना चाहिए तीन ऐसाओं के त्याग पूर्वक कर्म निष्ठा के विरुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित रहना ही दिखलाया है जो ज्ञाननिष्ठ सन्यासी है उन्हें ही असुरया नाम तेलो का यहाँ से लेकर स्वर्यगात इत्यादि तक के मंत्रों से अज्ञानी की निंदा करते हुए आत्मा के यथार्थ स्वरूप का उपदेश किया है इस आत्मनिष्ठा में इन्हीं का अधिकार है सकाम पुरुषों का नहीं इसी प्रकार श्वेताशुतर मंत्रोपनिषद में भी ऋषि समूह से भली प्रकार सेवित इस परम पवित्र आत्मज्ञान का उत्तम अर्थात सन्यास आश्रम वालों को उपदेश किया इत्यादि रूप से इसका पृथक उपदेश किया है यह तो कर्मिण कर्मनिष्ठा कर्म, कर्म कुरंत एवं जि जीवस्तेभ्य इदम उच्यते जो कर्मनिष्ठ कर्मठ लोग कर्म करते हुए ही जीवित रहना चाहते हैं उनसे यह कहा जाता है कर्म और उपासना का समुच्चय अंधन तमहा प्रवशंती ये विद्या ततो तथो भूये तमो य ऊ विद्याता जो अविद्या कर्म की उपासना करते हैं वे अविद्या रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो विद्या उपासना में ही रत हैं वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं कथम पुनरेवम अवगम्यते नतु तो सर्वेशाति पूर्वपक्ष यह कैसे ज्ञात होता है कि यह विधि कर्मनिष्ठों के ही लिए है सबके लिए नहीं है उच्यते अकामिनः साध्य साधन भेदोप भेदोपमर्देन यस्न सर्वाणी भूतानी आत्मेवा भूदिजान तो मोह क शोकुप्यत्मक उत्तम तचिक ज्ञाना वह मूढ़ समुच्चीचीसतीह तो समुच्चीसा अविद्वादादी निंदा क्रीय से तुच्चय संभवती न्यायतः शास्त्र वैच्यते यद वित्तता ज्ञान कर्म संबीत पर न परमात्में विद्यादेव पृथक् फलश्रवण कर्मणो तयर्जानकण एक अनुष्ठान सबुचि चिषाया न निन्दा पर फल पृथ्फलश्रवणत विद्या विद्या देवलोकः न तत्र त्र दक्षिणा की कर्म वृत्तिलोक नि शास्त्र विहत किचित अकर्तव्यम कर्तव्यता सिद्धांति बलतात्में हैं सुनो निष्काम पुरुष के लिए जो यस्मिन सर्वाणी भूताणि आत्मयू वू, आत्मय वूत भिजानतः तत्कोमोह कष्टों का एकत्व मनुपष्यतः इस मंत्र से साध्य और साधन के भेद का निराकरण करते हुए आत्मा के एकत्व का ज्ञान प्रतिपादन किया है उसे कोई भी विचारवान किसी भी कर्म या अन्य ज्ञान के साथ मिलाना नहीं चाहेगा यहाँ तो समुच्चय की इच्छा से ही अविद्वान आदि की निंदा की है अतः न्याय और शास्त्र के अनुसार जिसका जिसके साथ समुच्चय हो सकता है वही यहाँ कहा गया है सो कर्म के संबंधी रूप से यहाँ दैव अर्थात देवता संबंधी ज्ञान का ही उल्लेख हुआ है परमात्म ज्ञान का नहीं क्योंकि विद्या से देवलोक प्राप्त होता है ऐसा इस ज्ञान का आत्मज्ञान से पृथक फल सुना गया है उन ज्ञान और कर्म से जहाँ जो एक एक के अनुष्ठान की निंदा की है वह समुच्चय के अभिप्राय से है निंदा के लिए नहीं क्योंकि उस पद पर विद्या देवता ज्ञान से आरूढ़ होते हैं विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है वहां दक्षिण मार्ग से जाने वाले नहीं पहुँचते कर्म से पितृलोक मिलता है इत्यादि एक एक का पृथक फल बतलाने वाली श्रुतियाँ भी मिलती है और शास्त्र भीत कोई भी बात अकर्तव्य नहीं हो सकती तत्र त्र अंधतमो अदर्शनात्मक प्रवशती के ये अविद्या विद्या या अन्या अद्यां कर्म कर्मण विद्या विरोधी काम विद्यामिहोत्रादी लक्षण केवला मुसते तत्पर तत्परा सतो नुत्तिषंतीय तत अंधात्मकात् का भूया भूय इव बहुत ते तमः प्रवशादी के कर्म हित्वा ये उे तो विद्या देवता ज्ञान दिवताव रता विद्या कर्मलोह समुच्चय सह अथा फलव फलवत सन्नीहतो अंगांगी तैय उनमें वे तो अज्ञान रूप अंधकार में प्रवेश करते हैं कौन जो अविद्या विद्या से अन्य अविद्या अर्थात कर्म यानी केवल अग्निहोत्रादि रूप अविद्या ही की उपासना करते हैं अर्थात तत्पर होकर कर्म का ही अनुष्ठान करते रहते हैं क्योंकि कर्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान के विरोधी हैं इसलिए उन्हें अविद्या कहा गया है तथा उस अंधकार से भी कहीं अधिक अंधकार में वे प्रवेश करते हैं कौन जो कर्म करना छोड़ कर केवल विद्या यानी देवता ज्ञान में ही रत अनुरक्त हैं विद्या और कर्म के अवान्तर फलभेद को ही इसके समुच्चय का कारण बतलाते हैं नहीं तो एक दूसरे के समीप हुए फल युक्त और फलहीन परस्पर अंग और अंगी हो जाएंगे अर्थात युक्त ही युक्त तो अंगी मुख्य हो जाएगा तथा फलहीन अंग गौर समझा जाएगा यही इसका अभिप्राय है कर्म और उपासना के समुच्चय का फल अन्य देवाहुर्द्यादाहराणाम ये नद्वितक्षरे विद्या विद्या देवता ज्ञान से और ही फल बतलाया गया है तथा अविद्या कर्म से और ही फल बतलाया है ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है उन्होंने हमारे प्रति उसकी व्यवस्था भ्यो, की थी अनत्थव्य विदया क्रियते फलमुवदी विदया दें विदारोह अनदाहुर्दया कर्मणा क्रियते कर्मण पृथ्वीलोकुतेम शुश्रूँ श्रुतव वैम धीराण धीमतां वचनम् ये आचार्य नोस्मभ्यम तत्कर्म च्ञानं विच चक्षिरे व्याख्यातवंत अयमागम पारंपर्यागत इत्यर्थः विद्या से देवलोक प्राप्त होता है विद्या से उस पर आरूढ़ होते हैं ऐसी श्रुतियों के अनुसार देव देववेद्ता लोक कहते हैं वेद वेदवेदता लोक कहते हैं कि विद्या से और ही फल मिलता है तथा कर्म से पितृलोक मिलता है इस श्रुति के अनुसार अविद्या यानि कर्म से और ही फल होता है और ऐसा उनका कथन है ऐसे हमने धीर अर्थात बुद्धिमानों के वचन सुने हैं जिन आचार्यों ने हमसे उस कर्म तथा ज्ञान का व्याख्यान किया था अर्थात उनकी व्याख्या की थी तात्पर्य यह है कि यह उनका परंपरागत आगम है विद्या अविद्याम च यस्त वेदोभयम सह अविद्यामृतुम तीर्थ जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत प्राप्त कर लेता है यत एवं अतो विद्याम चा विद्या चाविद्यावता ज्ञान कर्म चेत यस्त उभक पुरुषेन अनुष्ठे वेद तस्वीर समुच्चय कारिण एव एक पुरुषार्थ संबंध क्रमेण सदितुच्य क्योंकि ऐसा है इसलिए विद्या और अविद्या अर्थात देवता ज्ञान और कर्म इन दोनों को जो एक साथ एक ही पुरुष से अनुष्ठान किए जाने योग्य जानता है इस प्रकार समुच्चय करने वाले को ही एक पुरुषार्थ का संबंध क्रमश होता है यही सब अब कहा जाता है अविद्या कर्मणा अग्निहोत्रादिना कर्म मृत्यु स्वाभाविक कर्म ज्ञान च मृत्युश्दवाच्यम उभयम् तीर्थ अतिक्रम्य विद्या देवता ज्ञाने मृतुते तमृत मुच्यते तदेवता अवद्या अर्थाहोत्रकमसे मृत्यु ज्ञानी मृत्युश्दवाच्य स्वाभाव्यवहारिक और ज्ञान इन दोनों को तर कर पार करके विद्या अर्थात देवता ज्ञान से अमृत यानी देवतात्म भाव को प्राप्त हो जाता है देवत्व भाव को जो प्राप्त होना है वही अमृत कहा जाता है व्यक्त और अव्यक्त उपासना का समुच्चय अधुना व्याकृताव्याकृतोपासनो समुच्ची चीचया प्रत्येक निंदोच्यते अव्यक्त और अव्यक्त उपासनाओं का समुच्चय करने की इच्छा से प्रत्येक की निंदा की जाती है अंधम तम प्रविशंती ये सम्भूतिमुपास तथो भूय इव ते तमो यु संभुत्यामृता जो असंभूति अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो संभूति अर्थात कार्य ब्रह्म में रत हैं वे मानव उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं अंधम तम प्रवशंती ये असंभूतिसंभवन संभूति ही सा कार्य से संभूति तस्भूति प्रकृति कारणम अविद्या अव्याकृताख्यासूतिव्याताख्या कारणम अविद्याम अविद्या भूताम अदर्शनात्मक उपासते येते ये ते तदनूपर्शनात्मक प्रवशन ततस्तमी भूयो बहुतरिव प्रशंती युसमभुत्यामणि हिण्यगर्भाख्येता जो असंभूति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं संभवन उत्पन्न होने का नाम संभूति है वह जिस कार्य का धर्म है उसे संभूति कहते हैं उसे अन्य असंभूति प्रकृति कारण अथवा अव्याकृत नाम की अविद्या है उस असंभूति यानी अव्याकृत नाम वाली प्रकृति कारण अर्थात अज्ञानात्मिका अविद्या की जो कि कामना और कर्म की बीज है जो लोग उपासना करते हैं वे उसके अनुरूप ही अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं तथा जो संभूति यानी हिरण्य गर्भ नामक कार्य में रथ हैं वे तो उससे भी गहरे मानव अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं